की कक्षा आवाज ठीक आ रही है सबको ठीक है। आज अंतिम कक्षा है प्रमेयों को हम देख रहे थे जिसमें आत्मा और शरीर इन दो प्रमेयों के बारे में कल देखा था कल की कक्षा के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो? हथ करा कीजिए कुछ काय का विश्लेषण नहीं वो शब्द कैसे बना उसका क्या अर्थ है चीयते काय संस्कृत में इसका जो निर्वचन करेंगे वो ऐसे होगा चीयते मतलब जिसका चयन होता है चिनना चुनना या चिनाई ये सब बोलते हैं ना अपन तो चीयते जो चुना जाता है एक के ऊपर एक रखा जाता है उसको काय बोलते हैं शरीर तो इसमें जैसे ईटें रहती हैं दीवार में भवन में एक पे एक ऐसे शरीर में कोशिकाएं ईंट की तरह एक पे एक एक पे एक ऐसे पूरा शरीर उस ढंग से ढांचे से बना हुआ है प्लास्टर जैसे इसके ऊपर लगता है परत चढ़ती है ऐसे हमारे शरीर पर लेप है मांस का है या चा का है उन सब में भी कोशिकाएं हैं ऐसे हाँ। जी, के विषय में तो नहीं है आपने कक्षा के में कहा था संबंध के विषय में कहा था उदाहरण था प्रभाव को लेकर किसी ने कर लिया या कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है वहां उसे दुख अधिक मिल रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए ऐसा बदल लेना चाहिए है कि मान लीजिए किसी का चार पांच, दस हुआ हुआ, पत्नी से सामंजस्य बना रहे या पति से सामंजस्य बना रहे संबंध नहीं बन रहा और छोड़ने वाली आ रही है तो बच्चे वहाँ पर सामने है फिर क्या करेगा तो बच्चों का तो कर्तव्य पूरा करना नहीं तो पाप लगेगा अब कष्ट ये भी देखिए ना एक तो कष्ट होता है समय को अभी मानसिक एक शरीर का कष्ट हो रहा है संबंधों में एक है कि अगर हम बच्चे को बच्चों को हमने छोड़ दिया दायित्व हमारा था ना हमने कर्तव्य हमने बच्चों को पैदा किया तो उनका भरण पोषण शिक्षण समर्थ होना वो हमारा कर्तव्य है अब कष्ट हमें रहने में तो कष्ट लग रहा है और छोड़ देंगे तो बस कष्ट चला जाएगा ऐसा हमारा दिमाग अगर है तो वो छोड़ेगा लेकिन दूसरा कष्ट परमात्मा की व्यवस्था का भी देखिए दंड कि हम उन बच्चों को अगर छोड़ देंगे अब उनको जो कष्ट होगा दिक्कत होगी वो उसका दंड किसको मिलने वाला है वालों को। छोड़ने वाले को मिलेगा हमारे को मिलेगा उसको ध्यान में रखते हुए वो कितना बड़ा दंड होगा तो दो कष्ट हैं एक साथ में रहने का कष्ट है और एक बच्चों को न पालन करने पे जो दंड है अब उसमें से कौन सा अधिक दिखाई दे रहा है है निर्णय होगा कुल मिला के जिसमें कष्ट दुख है, वो तो छोड़ा ही जाता है और बच्चे समर्थ हैं पढ़ लिख लिए हैं तो छोड़ भी सकते हैं और वैसे वैराग्य अगर होता है तब तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं वहाँ तो ये नियम लागू नहीं होगा लेकिन वैराग्य नहीं हुआ हम फिर गृहस्थ में हैं या दूसरा विवाह कर रहे हैं वही समाज में रह रहे हैं कमा रहे हैं कर रहे हैं सारा वैसा ही गृहस्थियों जैसा कर रहे हैं तब तो ये दोष माना जाएगा बड़ा दोष है ये ठीक है तो कल हमने हाँ बोलियो ज्ञान ज्ञान साकार है या निराकार अच्छा पहले ये बताइए साकार किसे कहते हैं परिभाषा क्या है जिसमें रूप गुण होता है उसे साकार कहते हैं और निराकार किसे कहते हैं जिसमें रूप गुण नहीं होता है तो ज्ञान का में रूप गुण होता है या नहीं होता है जोर से बोलो ज्ञान ज्ञान में रूप गुण होता है या नहीं होता है नहीं होता है तो आप परिभाषा भी जानते हैं नहीं नहीं एक एक मिनट रुको पहले अभी आगे मत बोलो अभी पहले इतने का देखो मैंने आपसे परिभाषा पूछी आप ही ने जो परिभाषा बताई मैंने थोड़ा ना कहा कि आप ये परिभाषा बताओ आप जो परिभाषा मान रहे हैं उसके अनुसार क्या निर्णय आएगा ज्ञान साकार है निराकार है इसका पहले ना बोलो फिर आगे की चर्चा बाद में करेंगे निराकार, निराकार होगा ठीक है तो ऐसे में आप स्वयं कर सकते हो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है लेकिन प्रश्न उठ रहा है तो कोई ना कहीं तो समस्या है अब आप अगली बात बोलोगे आपको क्यों संदेह पैदा हो रहा है आप जो बोलने का कह रहे हैं हाँ बोलते हैं तो परमाणु निकलते हैं ये कहाँ से आपने कर लिया हवा निकलती है ये तो ठीक है हवा के परमाणु है वो ठीक है क्योंकि बिना हवा के तो हम बोल नहीं सकते नहीं ये फिर एक आप नई बात बता दी आपने कि जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है हुँ? ऐसा कहा ना कल जो हम कल या परसों जो हम चर्चा जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है और जो नष्ट हो रहा है वो उत्पन्न भी होता है इसको आपने हाँ की थी या ना की थी हाँ की थी शब्द उत्पन्न होता है या नहीं होता है तो अनुमान क्या करेंगे अनुमान प्रमाण का प्रयोग शब्द नष्ट होगा ना उत्पन्न हो रहा है तो नष्ट भी होगा ना पर अब ये जानते हुए भी हम यहाँ आपने प्रयोग नहीं किया इसका ऐसा बहुत जगह होता है कि हम कुछ चीजें जानते हैं लेकिन लागू नहीं कर पाते अब हमने सुन रखा है कि शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता है आकाश में घूमता रहता है और जाता रहता है ऐसा लोगों से सुन रखा है सुनते तो न जाने कितनी बातें हम जो सुनी भी है वो मान लेंगे क्या हम यही तो परीक्षण की बात है कि हमने जो पढ़ा है उसकी कसौटी कसते हुए कि अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि शब्द हमेशा रहता है तो आप विचार करेंगे सामान्यता क्या होता है कि हम बस सुना और मान लिया सुना और मान लिया जो किसी ने दिया वो कचरा अंदर जो कचरा दिया वो अंदर जो कुछ भी अच्छा बुरा सब अंदर आपको कोई कुछ भी खिलाए खाते चले जाते हो क्या कुछ देखते तो हो कि भाई ठीक है या नहीं है मेरे अनुकूल है या नहीं है शुद्ध है या नहीं है देखते हैं ना ऐसे ही ज्ञान के लिए उसमें और ज्यादा सावधानी चाहिए तो शब्द उत्पन्न होता है मानते हैं तो नित्य हमेशा कैसे रहेगा शब्द और जो शब्द निकल रहा है बोले उसके परमाणु होते हैं शब्द के कोई परमाणु ही नहीं होते वैशेषिक दर्शन में शब्द को द्रव्य माना है या गुण माना है में छ पदार्थ माने न द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और सम्भ तो शब्द द्रव्य है या गुण है परमाणु क्या है द्रव्य है या गुण है परमाणु कण, छोटे कण, वो किसमें आएगा वो द्रव्य में आएगा और शब्द किसमें शब्द क्या है गुण और गुण जो होता है द्रव्य में रहता है गुण द्रव्य नहीं होता है और गुण के परमाणु भी नहीं होते हैं अगर गुण में परमाणु माने जैसे घड़े में परमाणु होते हैं तो घड़ा क्या कहलाएगा द्रव्य कहलाएगा और अगर शब्द में भी हमने परमाणु मान लिए तो शब्द क्या कहलाएगा द्रव्य कहलाएगा वो गुण नहीं रहेगा शब्द तो गुण है इसलिए उसमें कोई परमाणु ही नहीं होते आप बोलो साकार निराकार में शब्द का क्या बच रहा है आपको प्रश्न क्यों कर रहे हो मेरे के तो फिर ज्ञान निराकार माना जाए निराकार। नहीं मेरे से पूछ रहे हो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी अड़चन कहाँ पर है आपको प्रश्न क्यों उठ रहा है ये मैंने युक्ति करके बता दी आपके मुंह से बुलवा लिया आपने हाँ किया उसके आधार पर तो निष्कर्ष आ ही रहा है कि निराकार है अब क्यों है तो क्या ज्ञान को निराकार मानने ये कैसा वाक्य है संशयात्मक वाक्य है। संशयात्मक वाक्य है अब देखो इसमें प्रमेयों के अंदर नहीं इसमें न्याय दर्शन में प्रमाण प्रमेय फिर अगला क्या है संशय इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे आगे कभी होगी तो होगी आज तो हम केवल प्रमेय तक देख पाएंगे संशय कैसे पैदा होता है कारण क्या है संशय का आपकी भाषा से पता लग रहा है कि आपको कुछ संदेह है देखो दूसरा विषय मतलब अभी अभी अभी इतना देखो आपको इसमें संदेह क्यों है ये हमारी आदत होनी चाहिए कि हम प्रमाणों के अनुसार मानते हैं जब प्रमाण कह रहा है कि शब्द गुण है शब्द उत्पन्न होता है नष्ट होता है शब्द में रूप गुण नहीं है ज्ञान में रूप गुण है ज्ञान भी गुण है और रूप भी गुण है एक सिद्धांत तो और है वैशे का गुण नहीं रहता है गुण जो होता है वो अगुण होता है गुण हमेशा द्रव्य में रहता है कर्म में भी गुण नहीं होता गुण में भी गुण नहीं होता द्रव्य में गुण होते हैं द्रव्य में गुण और कर्म होते हैं तो ज्ञान एक गुण है अगर कोई ये परिकल्पना भी करे कि ज्ञान में रूप गुण है तो इसका मतलब ज्ञान क्या कहलाएगा ज्ञान गुण ही नहीं रह पाएगा फिर जिसमें गुण रहते हैं वो तो द्रव्य होता है फिर तो ज्ञान भी द्रव्य बन जाएगा लेकिन ज्ञान गुण है इतने से भी स्पष्ट है कि उसमें रूप गुण नहीं है ठीक है स्वीकार्य है सबको स्वीकार्य है वेद में ज्ञान है या नहीं है वेद ज्ञान के भंडार है या नहीं है अब मैं आपसे उल्टे प्रश्न कर रहा हूँ उत्तर आपको देने वेद <laughs> ज्ञान का भंडार है ठीक है वेद को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते वेद को नहीं देख सकते? देख, सकते? देख, सकते तो देख सकते पुस्तक को देख सकते हैं ज्ञान को नहीं देख सकते अच्छा चलो पुस्तक को छोड़ दो उसमें जो लिखा हुआ है वो तो है वेद पुस्तक तो चलो कागज है लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो वेद है ना उसको तो हम देख सकते हैं तो रूप गुण हो गया है नहीं अक्षर है।, अक्षर है तो फिर ज्ञान कहा है वहां पर आपने कहा पहली बात पहला आपने मेरी बात का हाँ किया कि वेद, में है, वेद, के है। तो मैंने कहा, वेद फिर रूप वाले हो गए तो बोले चलो जी ये तो पुस्तक है तो कागज है तो चलो कागज नहीं है तो वेद क्या है उसके अंदर बोले जो लिखा हुआ है वो है तो कागज है और लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ है क्या वेद में कुछ और है क्या यह जो धागा है जिसने बांध रखा है वो तो पुस्तक में ही आ जाएगा तो या तो पुस्तक है या लिखा हुआ है और आपने ये कहा था कि वेद ज्ञान के भंडार हैं तो कौन सा वाला ज्ञान है पुस्तक है या लिखा हुआ है वो कौन सा ज्ञान है आप कुछ भी कहो उसमें रूप गुण है या नहीं है, है।, है तो ज्ञान में रूप गुण हुआ या नहीं प्रश्न आ सकते हैं उल्टा पूछ को आप ने क्या कहा लिखा हुआ जब दिमाग में बैठे लिखा हुआ जब दिमाग में बैठेगा तब तो इसका मतलब है वेद में ज्ञान नहीं है वेद नहीं, का है तो वहां से यहाँ पर आया तो ज्ञान हमारे अंदर है या वेद में है तो वेद में वेद से हमारे में आया तो वेद में भी ज्ञान है या नहीं है तो वो कहाँ पर है लिखावट में ना तो वो रूप वाला हो गया ना तो ज्ञान का रूप हो गया यही तो मैं कह रहा था <laughs> आपने फिर उसका निषेध किया लेकिन वापस दो तीन प्रश्न किए तो आप वापस वही आ गए वो आपने मान लिया फिर भाई ये राज चलो जो है वो हम माना आप अब आपके वचनों पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ देखो हाँ। न्याय दर्शन में तो ऐसे ही करते हैं आपको विवेचित करने के लिए मैं बोल रहा हूं ये सारी बातें। आपने कहा कि पुस्तक और लिखावट वो तो द्रव्य हैं। इसलिए वो तो नहीं लेकिन उसमें ज्ञान गुण है। है। ठीक ना? तो ज्ञान गुण हुआ तो ज्ञान गुण कैसे है उसमें किसी द्रव्य में गुण होता है तो हमें पता लगता है ना नया था कल आत्मा का बताया था और परमात्मा का भी मान सकते हैं वे जो पुस्तक है वो जड़ है या चेतन है आत्मा है परमात्मा है या जड़ है जड़ है, जड़ है। तो आप उसमें ज्ञान गुण कैसे देख रहे हैं उसमें नहीं है उसमें नहीं है। यहाँ आप अन्याय दर्शन की दृष्टि से ये निग्रह स्थान है कि जो आपने बात बोली उसके विपरीत बोल रहे हो खुद आपने पहले रुकिए देख ना मैं समझ गया अब आपने कहा कि उसमें नहीं है आ, तो आपने जो पहले स्वीकार किया था कि वेद ज्ञान के भंडार भंडारे तो वेद में ज्ञान नहीं है, मेरा कहना क्या है, कि बेद, बेद में है। फिर फिर तो तो तो तो वही बात बोल रहे हो अच्छा बोलो क्या है पुस्तक जो है और जो शब्द है जो रुको हमको वो जो है वो ध्यान नहीं देता है रूप रूपगुण जान नहीं देता वो नहीं देता है वो खाली हमको दिखाता है कि ये क्या है ये क्या है वो पढ़ते है, पढ़ते है, वो पढ़ते वो है। पढ़ते हैं हैं क्या है वो उसके बाद हमको बाकी की है, या तो अपनी जो बुद्धि है उससे रिसर्च तो वेद पुस्तक से हमें क्या पहुँचा हमारे अंदर क्या पहुँचा ज्ञान पहुँचा ज्ञान कहोगे तो हाँ ज्ञान मानना पड़ेगा नहीं आप जो कह रहे हो आप कह रहे हो कि शब्द पहुँचे अक्षर है ना आप कह रहे हो लिखावट है तो हमने नेत्र से उन अक्षरों को देखा वो भाषा वो शब्द अंदर गए और हम उन शब्दों का अर्थ जानते हैं तो अर्थ का बोध हमारे को हो गया तो वेद में ज्ञान नहीं हुआ ना वेद से हमने क्या लिया वेद से तो हमने अक्षरों को लिया ठीक है उसमें रूप गुण है लेकिन ज्ञान तो नहीं लिया ज्ञान तो नहीं लिया तो जब देखो पहले वाक्य को ही समझ लो कुछ अर्थ होते हैं प्रधान कुछ होते हैं गौण जब यह है कि वेद ज्ञान का भंडार है इसका क्या मतलब है समुद्र जल का भंडार है हम उससे लेते हैं ये गौण प्रयोग है वेद को पढ़ने से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है वहां सीधा सीधा पानी की तरह घड़े में ज्ञान भरा हुआ नहीं है ये गौण प्रयोग है भाषा का गौण प्रयोग है वहां तो हम केवल शब्दों अक्षरों को देखते हैं अर्थ तो फिर यहाँ बोधित होते अंदर हमारे को उत्पन्न होता है कौन प्रयोग है ये आजकल कहते हैं इंटरनेट ज्ञान का भंडार है ठीक है या तो गूगल कहिए गूगल के अंदर सारा दुनिया भर का ज्ञान आपको मिल जाएगा ठीक है कंप्यूटर में हमारी हार्ड डिस्क में सारा ज्ञान भरा हुआ है ठीक है ज्ञान का तो वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है नहीं। एक जो हम ज्ञान कल आत्मा का गुण देख रहे थे वो ज्ञान क्या है वो अनुभूति वाला ज्ञान है दूसरा ये जो इन पुस्तकों में इंटरनेट में ये सब क्या है ये उसके संकेत हैं केवल संस्कार रूप में है वो वो अनुभूति नहीं है वहां ज्ञान की वो अनुभव थोड़ा ना करते हैं ये गौण प्रयोग कहलाते हैं कि ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं गौण प्रयोग है ठीक है ये गौण प्रयोग है अब आपने गौण प्रयोग से पहले मैंने आपसे हाँ भरवा ली और फिर मैंने मुख्य मान करके आपसे प्रश्न करने शुरू किया था आपको वहाँ पकड़ना चाहिए कि तो प्रयोग है, क्योंकि आप मुख्य मानोगे तो ये सब प्रश्न आएंगे जो मैंने बातें कही ज्ञान में आपको रूप गुण मानना पड़ेगा तो ज्ञान में रूप गुण नहीं है गुण में गुण नहीं रहता है ठीक है कभी आप रंग नहीं देख सकते ज्ञान का आपको कभी ये ज्ञान हुआ ये ज्ञान हुआ तो सबके अलग अलग रंग दिखाई देने लगे ऐसा नहीं होता सब निए निए तो एक नितरे एक नितरे, में ये सब वेद नित्य हैं वेद के शब्द नित्य हैं हाँ ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है वैसे तो और न्याय दर्शन में भी आगे आता है कि शब्द नित्य है या अनित्य ये चर्चा चलती है तो न्याय दर्शन शब्द को अनित्य मानता है अब स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाषी भूमिका में लिखा की दो तरह के शब्द होते हैं नित्य भी और अनित्य भी तो वेद के शब्द हैं वो नित्य है तो पहले तो ये बताइए कि वेद कौन सा है आपके घर में है वेद है उसमें जो शब्द हैं वो नित्य हैं? अनित्य हैं।, हैं? तो, है? है। तो महर्षि दयानंद की बात गलत हो गई कि वेद के शब्द नित्य हैं? आपके घर वाला जो वेद है वो तो अनित्य है नहीं वेद में नित्य होते हैं अनित्य होते हैं आपने कहा ना वेद के जो शब्द हैं वो नित्य है हम जो बोलते हैं ये तो अनित्य है लेकिन वेद के शब्द नित्य हैं अनित्य है महर्षि ने क्या लिखा है वेद सब, तो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ये आप बोलने लगे इसका शब्द की नित्यता अनित्यता या वेद की नित्यता अनित्यता से क्या संबंध है केवल ये तो यही बता रहा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है इसमें वेद की नित्यता अनित्यता का कुछ कथन है क्या लेकिन ये फिर भी ले आए उसको बोलने के लिए यह अप्रासिक होता है ये भी दोष माना जाता है जो प्रसंग चल रहा है बिल्कुल वही सटीक होना चाहिए इधर उधर नहीं इधर उधर भाग रहे हैं मतलब अपना वो, वो हार का पराजय का है कि भाई आप मेरे से बस है, को इधर उधर करके बचेगा तो मैंने आपसे आपने कहा कि वेद का शब्द नित्य है महर्षि दयानंद ने लिखा उस तक समझाने के लिए मैं प्रश्न कर और ये बड़ा व्यापक प्रश्न होता रहता है।, और मैंने है अनित्य आपने कहा अनित्य है तो वेद के शब्द भी अनित्य हो गए महर्षि दयानंद की बात गलत सिद्ध हो गई तो आपको बताना पड़ेगा वेद के शब्द नित्य आपके घर के तो अनित्य है और किसी के घर के नित्य है क्या वेद है पुस्तक के तो अनित्य होंगे, तो होंगे। यानी पुस्तक वाली वेद तो लेना नहीं है हमारे को पक्का इसमें कोई कोई संदेह है क्या नहीं। पुस्तक रूप जो वेद है उसमें जो शब्द हैं, वो तो अनित्य हैं। ये पक्का है जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा कोई संदेह नहीं है ठीक है तो अब ये देखना होगा कि फिर किस वेद के शब्द महर्षि दहानंद नित्य कह रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा क्योंकि महर्षि ने लिख रखा है अभी आगे विचार का विषय तो हमारे हम वेद को बोलते भी हैं वो तो छपा हुआ है और वेद को श्रुति कहा गया श्रुति परंपरा से आता है हम बोलते हैं दूसरे सुनते हैं तो जो वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं शब्द के रूप में है ध्वनि के रूप में वो नित्य हो सकते हैं हाँ सोच करके बोलो देखो अभी वो शब्द के संदर्भ में वो नित्यता नित्य वो नित्य क्या रहते शब्द तो रहता है तब मैंने कुछ बोला था आप शब्द को नित्य कैसे कह रहे हो वेद के जो मंत्र हम बोल रहे हैं वो नित्य है, है वो नित्य हैं है? ये जो मंत्र बोलते वो उत्पन्न हुआ है या नहीं है तो नष्ट होगा या नहीं होगा तो ये जो बोला बोलना रूप जो वेद का मंत्र है वो नित्य होता है या नित्य होगा अभी संदेह है क्योंकि इनको सूझ नहीं रहा है कि फिर नित्य कहा देखेंगे लिखे हुए को भी अनित्य कर दिया बोले हुए को भी अनित्य कर दिया तो फिर नित्य कहाँ है कोई अवसर ही नहीं दिख रहा है तो इस संदेह में बोले हुए को भी अनित्य मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये सब तो अनित्य हो गए तो फिर वेद के शब्द नित्य हैं, ये बात कहाँ से आई प्रश्न आएगा ना आप बताइए जो ज्ञान में है हमारे ज्ञान में है बैठिए हमारे ज्ञान में हमारे ज्ञान में जो वेद है वो नित्य है या अनित्य है बैठिए बैठिए बैठिए हमारे ज्ञान में जो है वो नित्य है या अनित्य है हम भूल भी जाते हैं चला भी जाता है कभी आया हमारे ज्ञान में तो तो जो ज्ञान में है वो भी अनित्य हो गया जोर से बोलो आत्मा के साथ जो सोलह तत्व हैं सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं सत्रह तत्व अठारह तत्व हाँ ये आप नया प्रश्न कर रहे हैं ऐसे नहीं था ये ये सब अप्रसंग है कि पहली बात तो अभी क्या चल रहा है आप उससे बेखबर हैं आपके मन में मेरे को बस ये पूछना है पूछना है प्रसंग जो प्रसंग चल रहा है अभी प्रश्न चल रहा है वहीं रहना है इधर उधर नहीं जाना है वो प्रश्न एक अलग है वो शंका समाधान का विषय है लालचंद ईश्वर के ज्ञान में जो वेद हाँ ईश्वर के ज्ञान में जो वेद है वो नित्य है नहीं, थोड़ा है। नहीं इन्होंने बोला है दूसरे सहमत नहीं है विचार करते हैं हाँ आप बताइए कहा है वही था, था जो मेरा संदर्भ था कि वो कुछ के पास भी हो वो वही है और सटीक है इसलिए वो नित्य है, तो है, है देखो मेरा देखो आपका वाक्य क्या है वेद का जो ज्ञान है वो हर काल में नित्य है नित्य और हम कहेंगे भी ये तो ये अब मूल से पकड़िए शब्द क्या था इन्होंने क्या बोला था शब्द दो प्रकार के शब्द को जो मैंने अनित्य कहा तो महर्षि ने लिखा है की शब्द नित्य भी होता है अनित्य भी होता है तो वेद का शब्द नित्य होता है ये शब्द की बात है ज्ञान पे मत जाइए अभी यह भी, भी अप्रासंगिक बात हो जाएगी तो जुड़ी भी है लेकिन वेद का शब्द नित्य है ये कैसे प्रश्न हमारा यहां अटका हुआ है पुस्तक अनित्य दिखाई दे रही है बोला है वो अनित्य दिखाई दे रहा है फिर वेद का जो शब्द है परंपरा से हम ज्ञान भी ले सकते हैं पर लेकिन अभी शब्द पर पे के? वेद का जो शब्द है वो नित्य कैसे ये प्रश्न बन गया है। हाँ जो ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने हमको दिया तो है हम पहुंचे इन्होंने कहा कि ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से हमें वेद का ज्ञान दिया तो ऋषियों से जो हमारे तक पहुँचा वो नित्य है ऋषियों तो से हमारे तक क्या पहुंचा कैसे पहुंचा मौखिक पहुंचा उस समय पुस्तक तो नहीं थी मौखिक पहुंचा तो मौखिक पहुंचा मतलब उच्चरण वाला शब्द है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं श्रुति शब्द वो तो अनित्य हम कह ही चुके हैं तो, इस... तो आप इसको नहीं बोल, तो आप उसको अब बोलेंगे तो वो फिर वो तो बोला हुआ है श्रुति है वो जो शुरू के ऋषि ने बोला था जो चार ऋषि थे वो शब्द अभी भी है उनका बोला हुआ शब्द ही हमारे तक पहुंच रहा है क्या नहीं मंत्र तो नहीं। नहीं, मंत्र, क्या ना। मंत्र तो वही है वही, मंत्र वही है, मतलब मंत्र मतलब क्या है? है वो क्या फिर प्रश्न यही आएगा ना आप आपका लिखा हुआ वो है न बोला हुआ वो है शब्द भी दूसरा है छपावट भी दूसरी है कैसे? तो यही तो प्रश्न कर रहा हूँ मैं ये कह रहे फिर नित्य कैसे प्रश्न तो यही है यह पीछे वेद का ज्ञान और नित्य, नित्य है बाकी सब अनित्य है ये। राजेश जी भी यही कह रहे थे ज्ञान को नित्य कह रहे थे लेकिन प्रश्न तो शब्द का है वेद का शब्द नित्य कैसे है अटकी हुई है ना बात बोलिए के शब्दों का ज्ञान वेदों के ज्ञान well का शब्द शब्दों का जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान श्रुति ज्ञान ये श्रुति मतलब तो कान से सुना हुआ ठीक है श्रुति तो वही कहते हैं ना श्रवण से जो श्रुति और वो किसको सुनते हैं कान का अर्थ क्या है श्रोतेन्द्रिय का शब्द तो जो शब्द वेद का सुना गया उसको आप नित्य कह रहे हैं ना वही तो चर्चा चल रही थी जो सुना हुआ है वो शब्द तो उत्पन्न होता है वो तो अनित्य हो जाएगा नहीं हाँ आप बोलिए ईश्वर के ज्ञान में नित्य रहेंगे देखिए शब्द वेदों के बारे में आपने सुना है वेदों की अनुपूर्वी नित्य है अनुपूर्वी मतलब उनका क्रम पूर्वापर जो होता है वो क्रम नित्य है आगे पीछे नहीं होता है पहला मंत्र पहला ही रहेगा दूसरा दूसरा ही रहेगा पहले मंत्र में अग्नि मीड़े है तो मीड़े अग्नि कभी भी नहीं बनेगा एक वर्ण का भी व्यत्यास मतलब आगे पीछे नहीं होगा वर्णानुपूर्वी वर्णों की अनुपूर्वी आगे पीछे का जो वो रहता है वो ज्यू का तू रहता है और जो बोला हुआ है वो तो अनित्य है लेकिन शब्द का ज्ञान भी हमें रहता है शब्द का ज्ञान हमारा वो भी नित्य है तो इन्होंने जो कहा कि परमात्मा के ज्ञान में जो वेदों की अनुपूर्वी है वो नित्य है वही नित्य रह सकती है वही एक स्थान है और महर्षि ने लिखा भी है वहां पर आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर के ज्ञान में जो शब्द है शब्द शब्द रूप में नहीं ध्वनि रूप में नहीं ज्ञान के रूप में वो जो अनुपूर्वी है वो जो भाषा है वो नित्य है और सब जगह कहीं भी देखेंगे वो अनित्य ही कहलाएगी पर चूंकि वो परमात्मा की है वहाँ नित्य है और उसी को ऋषियों ने कहा तो हम गौण रूप से उसको भी नित्य कहते हैं जो छपा हुआ है उसको भी हम गौण रूप से नित्य क्योंकि उसी जैसा है वही है हम जो बोल रहे हैं उसको भी हम नित्य कहते हैं तो ये शब्दों और रूप को उसको पुस्तकों को नित्य नहीं कहा जा रहा है वो जो ज्ञान है उस रूप में वो नित्य है ऐसे शब्दों को नित्य कहा जा सकता है ठीक है वास्तव में वो शब्द गुणों शब्द नहीं है वो शब्द का ज्ञान है वो शब्द का ज्ञान है देखो प्रश्नों और चर्चाएं तो बहुत होती है ठीक है आप विचार करेंगे तो एक एक पंक्ति पे बहुत सारी चीज ईश्वर का ज्ञान नित्य है हाँ या ना ईश्वर का सारा ज्ञान नित्य है हाँ या ना हाँ हम सच्चे भक्त हैं ना ईश्वर के तो ईश्वर के ज्ञान को हम नित्य बता रहे हैं तो ये तो हम बहुत अच्छा कहा ईश्वर का सारा ज्ञान नित्य है नहीं नहीं है तो ईश्वर का कुछ ज्ञान अनित्य भी है कि मतलब ईश्वर को पहले नहीं पता था और फिर बाद में पता लगाए पहले <laughs> नहीं वो ठीक बोल रहे है वैसे तो हम जो कर्म करते हैं विविध कर्म करते हैं जब हम करते हैं तब उसको पता लगता है जब हम विचारते हैं तो पता लगता है संभावना के रूप में लेकिन ये सब चीजें अब जैसे जैसे हम भोगते जाते हैं परमात्मा को तभी जान होता है ये तो जान इस तरह से होता है इसको छोड़ दीजिए लेकिन बाकी चीज़ों का ज्ञान जो है परमात्मा को वो नित्य है या नित्य है नित्य है अच्छा तो परमात्मा ने कभी जाना तो होगा उसको परमात्मा ने कभी जाना तो होगा नहीं ये पृथ्वी है इस पृथ्वी को परमात्मा ने जाना ना इस सृष्टि बन रही है हाँ जोर से बोलिए परमात्मा पूर्ण है हम्म तो जो पिछली पिछली सृष्टि में थी वो ही जान चला आ रहा है ठीक है अच्छा तो परमात्मा पहले से जानता था या ये वस्तुएं हैं उसके बाद में जान रहा है परमात्मा पहले से जानता था वस्तुओं के आने से पहले से रव भाई वो पहले से है किसके पहले से काल से से अनादि शुरुआत शुरुआत नहीं नहीं है नहीं है वेद की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है वेदोत्पत्ति विषय लिखा हुआ है ना लिग्वेदादी फासी भूमिका है वेद की उत्पत्ति का विषय नहीं महर्षि ने लिखा है वेद उत्पत्ति विषय और फिर वही प्रश्न आएगा कोई करेगा कि जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होता है या नित्य होता है तो बस ये उत्तर आएगा कि ये गौण प्रयोग है उत्पत्ति का मतलब वहां पर अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति है केवल इसलिए उससे अनित्यता का दोष नहीं आता है चलिए आगे चलते हैं प्रमाण और प्रमेय प्रमेय में हमने आत्मा और शरीर का कहा और इससे हमारे को स्पष्ट होता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं अब अलग अलग लक्षण देख लिए तो मतलब दो अलग अलग बातें हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है ये भेद हमारे को होना चाहिए अब इससे प्रश्न आएगा कि सुख दुख हमें शरीर में होते हैं या आत्मा में होते हैं सुख दुख कहाँ होते हैं शरीर में या आत्मा में दोनों तरह से बोल रहे हैं आप ऐसे कुछ कुछ कुछ सुख दुख शरीर को होते हैं आत्मा को होते हैं सुख दुख शरीर, शरीर में होते हैं आत्मा को उसको नहीं शरीर में होते हैं और आत्मा को अनुभूति होती है तो शरीर के लक्षणों में तो सुख दुख को नहीं बताया ना हाँ सुख और दुख इंद्रियों के के के होते हैं, जब आत्मा साथ, ज्ञान इंद्रिया ज्ञान अच्छा शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है की ज्ञान इंद्रियों का विषय सुख दुख होता है नहीं लिखता नहीं नहीं ध्यान दो ध्यान दो आपने ये तो कहा कि भई अनुभूति आत्मा करेगा लेकिन इंद्रियों में सुख दुख होता है इंद्रिया सुख दुख का भोग कराती हैं। इन्होंने शरीर कहा आपने इंद्रिया कह दिया अभी इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ ये भी हमारा विषय है आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ तो इंद्रिय आप सब जानते हैं वैसे तो पांच ज्ञानियो और पांच ज्ञानियों के अर्थ किसी जान अर्थ किसे कहते हैं जन इंद्रिया जिसको जानती है नेन्द्रिया जिसको जानती है वो उस इंद्रिय का अर्थ जैसे नेत्र का चक्षु का रूप क्या किसी जान का अर्थ सुख दुख है? है नहीं है तो बिना ज्ञानेन्द्रियों के तो हम सुख दुख का जान कैसे सकते हैं ज्ञानेन्द्रियों के बिना सुख दुख कैसे जानेंगे हमको सुख दुख होता है तो चमड़ी से होता है या नहीं होता है त्वचा तो सुख दुख त्वचा तो से होता है ना तो इसका विषय बनाना जान इंद्रियों का विषय सुख-दुख मना कर रहे थे हाँ बोलो वो जो इंद्रिया है इसका तो अर्थ तय है शब्द स्पर्श रसगंध पर वो जो इंद्रियों को जो अनुकूल आता है तब तो वो सुख होता है और इंद्रियों का जो प्रतिकूल है तो वो हमें दुख होता है और वो आत्मा को होता है इंद्रियों को नहीं होता ना इंद्रियों को अनुभूति तो नहीं होती है लेकिन किया तो। इं... <coughs> जाता Legends... है, है।, है वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं है क्या अनुकूल वेद नियम सुखम प्रतिकूल वेद नियम वेदना मतलब संवेदना अनुकूलता की अनुभूति से सुख होता है प्रतिकूलता की अनुभूति से दुख, दुख होता है इसमें इंद्रियां नहीं है बीच में हम प्राय करके बोलते हैं कि इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख की बात करते हैं ना तो इंद्रिय दुख भी होता है पर वास्तव में इंद्रियों से सुख दुख नहीं होता है आप पूरा न्याय दर्शन पढ़ेंगे इसमें कहीं भी वैशेषिक में भी सुख और दुख इंद्रियों का गुण नहीं बताए इंद्रियों से सुख दुख नहीं होता है गुण मतलब वो अनुभव तो नहीं करते हैं लेकिन वो उनका विषय भी नहीं है जैसे रूप गुण है नेत्र रूप को देखता है उसका विषय रूप है लेकिन नेत्र रूप का अनुभव नहीं करता है ये तो ठीक है लेकिन विषय तो बनता है ना रूप उसका श्रोत्र शब्द को समझता नहीं है लेकिन श्रोत्र उसका विषय तो बनता है ऐसे सुख दुख तो इंद्रियों का विषय तो बन सकता है ना भले ही इंद्रिया अनुभव नहीं करती हूँ ये प्रश्न है विषय तो बन सकता है तो मैं उसका भी निषेध कर रहा हूं कि सुख दुख इंद्रियों का विषय भी नहीं है विषय अनुभव तो आत्मा करता है देखो अनुभव और विषय को अलग अलग करो अनुभव की तो बात ही छोड़ दो इंद्रिया तो अनुभव करती ही नहीं छोड़ दीजिए अब बात है विषय की क्या जाने इंद्रियों का पांच जाने इंद्रियों का विषय सुख दुख होते है? नहीं होते अब जब हम प्रयोग करते हैं इंद्रिय सुख या इंद्रिय दुख ये भी गौण प्रयोग है तो फिर सुख दुख किसका विषय विषय विषय बनते हैं मन मन का है। मन का ये न्याय दर्शन बताता है जब ये लक्षण बताएंगे आगे बताएंगे तो सुख और दुख जो विषय है वो मन के हैं इंद्रिय के स्तर पर हमने चाहे चखा है हमको लगता है कि यहाँ जीवा पे सुख आ रहा है हमारे को भोजन किया यहां से केवल स्पर्श की और ये रसों की संवेदना जा रही है वो संवेदना मन तक पहुंचती है अब मन में अनुकूल प्रतिकूलता का जो अनुभव होके वहां सुख और दुख उत्पन्न होता है और फिर आत्मा उसका अनुभव करती है तो इंद्रियों को भी बीच में नहीं लाना है उसमें तो शरीर और मन इंद्रिया और आत्मा इन सब में जो यहाँ जो इन्होंने लक्षण दिए इनको हम जिस तरह से समझ सकते हैं कि सुख दुख किसको होता है प्रश्न आ जाता है ना यही तो प्रश्न किया तो वही होता है कि भाई शरीर को होता है इंद्रियों को होता है मन को होता है आत्मा को होता है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा सुख दुख किसको होता है मन को. आत्मा को तो मन को क्यों बोल दिया आपने <laughs> मन का विषय है लेकिन सुख दुख का अनुभव किसको होगा आत्मा को होगा अभी उस पर भी मैं प्रश्न करूंगा आपके यहाँ शिविर में कई जने प्रश्न करते हैं ना कि जो भूख किसको लगती है भूख किसको लगती है आत्मा को लगती है या शरीर को लगती है पेट को लगती है पेट शरीर का ही भाग हो गया ऐसे और बहुत सारी चीजें के लिए प्रश्न आते रहते हैं प्यास किसको लगती है तो चलो सुख दुख आत्मा को अनुभव होता है ये निश्चय और चिदवसानु भोग भोग की समाप्ति कहाँ होती है चेतन पे होती है वही अनुभूति होती है ये बात हो गई अब इस पे आपको दूसरी मान्यताएं मिलेंगी वो कहते हैं आत्मा तो सुख दुख से परे है आत्मा तो नित्य है उसको तो सुख दुख की कहां से होगा अधिकांश दूसरे जो अध्यात्म और इसकी व्याख्या करेंगे वो यहां यही बात बोलते हैं कि सुख दुख तो आत्मा आत्मा तो सुख दुख से परे है आत्मा तो नित्य वस्तु है सुख दुख तो प्रकृति में होते हैं आत्मा तो सबसे परे है आत्मा उसको सुख दुख अपने ऊपर आरोपित कर लेता है यानी मिथ्या रूप से मान लेता है वास्तव तो में आत्मा को सुख दुख नहीं होता आत्मा को जो सुख दुख होता है ऐसा जो मानते हैं ये मिथ्या ज्ञान है भ्रांति है उनकी वास्तव तो में सुख दुख कहाँ होता है मन में होता है प्रकृति में होता है आत्मा में होता ही नहीं है वो ये बात कहते हैं और हेतु साथ में रखते हैं कि यदि आत्मा का सुख दुख माना जाए इसका मतलब है आत्मा में परिवर्तन हो रहा है भाई कभी आया, कभी कभी कभी कभी कच्चा कभी पक गया, कभी सड़ गया, सड़ रोटी कभी कच्ची है कभी पक्की है गुणों में परिवर्तन हो रहा है ना तो ऐसे आत्मा में भी सुख दुख का परिवर्तन हो ऐसा आप मानो तो या आपसे प्रश्न होगा उन लोगों का ये तो अब अपने अपने में बात करते हैं तो समाप्त हो जाती है यहाँ सुख दुख आत्मा को जब जाके दूसरों से दूसरे होते हैं ना वो शास्त्रीय जान जो जानते हैं वो ऐसा ही करेंगे तो आत्मा को सुख दुख होता है तो इसका मतलब है आत्मा में परिवर्तन होता है और जिसमें परिवर्तन होता है वो नित्य होती है अनित्य होती है अनित्य होती, होती है फिर तो आत्मा अनित्य हो जाएगी लेकिन शास्त्र से सिद्ध है कि आत्मा अनित्य है नित्य है तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो उसमें सुख दुख भी नहीं होना चाहिए तो सुख दुख आत्मा का तो मान नहीं सकते उसको तो हमारे मन का या इनका मानना चाहिए इसलिए सुख दुख आत्मा का लक्षण ही नहीं या तो हम सुख दुख आत्मा का लक्षण पढ़ रहे हैं वो वहां जाकर के पहुंचा देंगे ठीक बात है ना उनकी युक्ति तो ठीक है ना युक्ति है पर दो दो दो है। जब युक्ति ठीक है तो बराबर नहीं है ये कैसे अब क्या गलत है को ये हमें पकड़ना पड़ेगा समझने के लिए गलत क्या है वहाँ पर हम कैसे ठीक हैं? ये भी नहीं तो फिर हम बुल जाएंगे नहीं ये तो बात ऐसी है। लचन जी तो आत्मा का विषय माना माना जाएगा? होगा सन्निकर्ष होगा तभी वो अनुभूति करेगा के सन्निकर्ष महसूस होगा और दुख एक ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं उन्होंने तो जो तर्क दिए उनका उत्तर भी हमें देना पड़ेगा जो प्रश्न खड़े किए और उनको बता ये जो अनुभूति है ये चेतन का लक्षण है या जड़ का लक्षण है उनसे पूछे अब हम उनसे पूछे आपने मन का या इंद्रियों का सुख दुख मान लिया सुख दुख तो अनुभूति है अनुभूति चेतन का लक्षण है या का है हम उनको ऐसे बढ़ेंगे वो यही कहेंगे चेतन का ही है जड़ का तो हो नहीं सकता जड़ का कहेंगे तो वहां खंडन कर देंगे उनको तो सुख दुख का अनुभव तो आत्मा ही करेगा फिर वो कहने लगेंगे नहीं प्रकृति के संयोग से वो कर लेता है भ्रांति होती है भाई कर लेता है लेकिन करता तो है आप भ्रांति मानो है जो मानो आप खुद अपने मुख से स्वीकार करो कि प्रकृति के संयोग से शरीर के संयोग से उसको सुख दुख का अनुभव कर लेता है तो अनुभव तो करता है मान लिया ना चेतन ही करता है तो यही वैदिक सिद्धांत है दर्शनों का भी यही सिद्धांत है अनुभूति तो चेतन ही करेगा सुख दुख आत्मा ही भोगेगा बाकी कोई नहीं भोगेगा वो माध्यम बनते हैं अब उनका प्रश्न ये बचता है कि अगर सुख दुख हो रहा है तो आत्मा में परिवर्तन हो रहा है और जिसमें परिवर्तन होता है वो अनित्य होता है तो चलो मान लिया कि अनुभूति आत्मा करता है लेकिन अनित्य सिद्ध हो जाएगा अब इससे भी बचना है हमारे को कि इसको नित्य भी सिद्ध रखें हम नित्य भी है और सुख दुख की अनुभूति भी करता है ये वैदिक सिद्धांत है बोलिए आत्मा का सामर्थ्य होता है देखो वाक्य को ढंग से बोलो प, रुक ये आप रुक रुकिए रुकिए रुकिए देखो ऐसे नहीं वाक्य नहीं आत्मा का ये सामर्थ्य होता है कि वो सुख दुख की अनुभूति मन को कराए ये वाक्य बोल गए सुख दुख की अनुभूति किसको कराए मन को तो अनुभूति कौन कर रहा है अनुभूति कौन कर रहा है आपके वाक्य से मन कर रहा है मन जड़ है या चेतन है अनुभूति कौन करता है हम प्रयोग करते हैं मेरे को मन से अनुभूति हो रही है। ये भी सब है? है। ये सब प्रयोग अनुभूति, ज्ञान, चेतन का ही लक्षण सुख दुख इच्छा द्वेष ढीले पड़ जाएंगे शिथिल पड़ जाएंगे फिर से बोलिए आपको बोलना है तो में अनुभूति हो जाती है। किसको? मन को हो रहा है की हमें अनुभूति हो जाती है की इस दीवार पे कौन सा रंग किया गया है तो रंग किस पे किया गया है हमारे पे या इस पे इस पे किया गया है? हमें ये पता लग जाता है कि दीवार पे कौन सा रंग किया गया तो रंग हमारे पे नहीं रंग वहां पर है आत्मा को यह अनुभूति हो जाती है कि मन में सुख है या दुख है तो सुख और दुख का मानना पड़ेगा मन में अनुभूति भी वहां कर ऐसा नहीं कहेंगे क्या क्या सुख है नहीं क्या है सुख सुख और दुख की अनुभूति आत्मा को होगी मन उसका माध्यम बनेगा मन साधन है अंतकरण है सुख दुख को बोध कराने का बस तो ये जो प्रश्न आता है कि भाई फिर जब परिवर्तन होता है तो वो अनित्य होना चाहिए बोलिए वो जो और दुख आत्मा में परिवर्तन आता है ऐसा जो कहते हैं तो वो वास्तव में आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है जो आत्मा का साधन है शरीर और ये मन वो उसमें परिवर्तन आता है और उसका तो आता ही रहता है इसलिए आत्मा जो है वो सुख और इन साधनों से अनुभूति करता है तो आपने ये प्रतिपादित कर दिया कि सुख दुख जो होता है तो उससे आत्मा में परिवर्तन नहीं होता शरीर में होता है, के कारण नहीं होता है। नहीं, नहीं, ये आप अलग वाक्य बोल बदल गया शरीर के कारण से वहाँ होता है नही आप कह रहे थे पहले मन में आत्मा में जो सुख दुख होता है उससे शरीर में मन में इनमें परिवर्तन होता है माध्यम से आत्मा में परिवर्तन होता है आत्मा में परिवर्तन होता है मन और परिवर्तन अनुभूति करता है। देखो ऐसे वाक्य मत बोलो क्योंकि आप सिद्ध तो ये कर रहे हो कि परिवर्तन नहीं होता है आ, नहीं होता है। क्योंकि वो ही कह रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है तो आप मुंह से अगर बोल जाओगे ना इससे आत्मा में परिवर्तन होता है तो वो कहेंगे आपने मान ली बात बस आप हार गए निग्रह स्थान तो ये शब्द ही नहीं बोलो जब बात ही ये चल रही है कि आत्मा में परिवर्तन होता है नहीं होता है तो हमें अपने मुख से जब हमारा पक्ष ये है कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता तो परिवर्तन शब्द बोलना ही नहीं है आपको बोलना है कि आत्मा को जो सुख दुख होता है उसको परिवर्तन शब्द नहीं आत्मा को जो सुख दुख होता है ये आत्मा का स्वभाव है सुख दुख का होना आत्मा का स्वभाव है और जिसका जो स्वभाव है वो उसमें रहना उससे उसकी अनित्यता सिद्ध नहीं होती निमित्त से आत्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है उससे आत्मा में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है अनुभूति तो होती है इसका स्वभाव है दूसरा प्रकृति सत्वरस्तम नित्य है या अनित्य है प्रकृति ये जो सत्वरस्तम स्तंभ है वो नित्य है या अनित्य है नित्य है उनमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है विकृति बनती है उनमें परिवर्तन होता है नहीं होता है होता है तो परिवर्तन होते हुए भी नित्य हो रहा है ना तो मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मूल प्रकृति बिना बदले ये सारी बन गई है तो देखो इसका उत्तर है कि हम जो एक मोटे तौर पे कहते हैं ये कि जिस जिस में बदलाव होता है वह अनित्य होता है ये मोटा कथन है भाई केले में बदलाव है सेव में है पृथ्वी में है पेड़ में है मटके में, में है सब में शरीर में है ये जिसमें बदलाव होता है वो अनित एक सामान्य कथन है तो योग दर्शन में अंत में नित्यता दो प्रकार की बताई परिणामी नित्यता और कुटस्थ नित्यता दो तरह की नित्यता व्यास भाष्य में बताइए एक परिणामी नित्यता और एक कुटस्थ नित्यता आत्मा की चेतन की आत्मा और परमात्मा की जो नित्यता है वो कुटस्थ नित्यता है बिना बदले हुए भी वो नित्य है और प्रकृति की जो नित्यता है वो परिणामी नित्यता है उसमें परिणमन होता है तभी तो ये संसार बना है विकृति प्रकृति ही तो विकृति के रूप में आई हुई है तो परिणाम होते हुए भी वो नित्य इसको परिणामी नित्यता बोलते हैं इसलिए सूक्ष्म रूप से तो वहां पर बनेगा तो ऐसे ही आत्मा में भी अगर सुख दुख होता है इससे उसकी अनित्यता नहीं सिद्ध होती ये तो होता है ये आत्मा साकार है आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं आ, आत्मा साकार है और एक एक है। है, है, है जो जो एक देशी होता है, तो होता वो साकार जैसे मटके तरह आत्मा ये कैसे <laughs> इन्होंने कहा कि जो जो एक देशी होता है वह वह साकार होता है भूख लगती है आपको एकदेशी है या सर्व सार्वदेशी कह साकार मानते हो निराकार मानते हो भूख को साकार मानते हो नहीं ये, ये निग्रह स्थान है मैं भूख का पूछ रहा हूं भूख का उत्तर नहीं आ रहा तो शरीर को ऐसे नहीं बोलो ये सब निग्रह स्थान है भूख एकदेशी है तो मैं पंचवयोग को कोई तो कर रहा हूँ ना देखो नहीं नहीं मैं नहीं बोलू मैं आपने पंचावयव बोला आपने पूछा कि ये पंचावयोग कैसे खंडित होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको तो ये ये अलग प्रश्न है आपका ये दूसरा प्रश्न है जब आपका पंचावयोग खंडित हो रहा है तब आप मेरे से पूछ मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं मैं तो रख ही नहीं रहा था पंचावयोग रखे वो अलग बात है उसका तो शब्द प्रमाण है आत्मा निराकार है महर्षि के भी वचन है आत्मा है आपने जो पंचावय रखा आपका प्रश्न था उसका उत्तर देखो और वो क्यों गलत है इसमें व्याप्ति क्या बनाई गई जो जो एकदेशी होता है वह वह निराकार होता है वह वह साकार होता है जो जो एकदेशी होता है वह वह साकार होता है इनकी प्रतिज्ञा क्या कहते कि आत्मा साकार है एकदेशी होने से जैसे कि गढ़ा तो व्याप्ति क्या बनी जो जो एक देशी होता है वह वह साकार होता है तो मैंने आपसे पूछा कि भूख एक देशी है या सर्वव्यापक है एक देशी है या निराकार है निराकार है व्याप्ति खंडित हो गई एक भी उदाहरण से खंडित हो जाएगी उदाहरण मैं आपको और भी बहुत दे दूंगा हाँ सुख दुख हो जाएंगे सब हो जाएंगे खंडित हो गई ना व्याप्ति कब बनती है जो खंडित ना साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं कि जो कभी भी जिसका एक भी अपवाद नहीं हो तभी तो अनुमान प्रमाण में आता है अगर अपवाद मिलता हो जिस जिस के चार पैर होते हैं वे वह गाय होती है तो बकरी को गाय सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं देखो इसके चार पैर हैं और ये गाय ये बकरी है नहीं बकरी है और उसको गाय सिद्ध गाए कर रहे हैं कि देखो इसके चार पैर है इसलिए ये गाय है ऐसा जो कोई कह रहा है तो हम कैसे खंडित करते हैं देखो चार पैर वाली तो भेड़ भी है हाथी भी है ये सब गाय नहीं है चार पैर वाले तो और भी हैं तो ऐसे ही खंडित किया जाता है है कि जो जो एकदेशी होता है आकाश एकदेशी है सर्वव्यापक है साकार है निराकार है अच्छा अब उनसे साथ में चर्चा के लिए कि भाई साकार की परिभाषा क्या है साकार कहते किसको है पहले तो ये निर्णय करें ना साकार कहते किसको है जो परमाणुओं से बनता है देखो अभी इन्होंने हेतु क्या दिया है? अगर वो कहते हैं जो परमाणुओं से बनता है वो साकार होता है आत्मा परमाणुओं से बनी है तो फिर साकार कहां से होगी अगर आप ये हेतु दे रहे हो जो जो परमाणुओं से बनता है वह वह साकार होता है आत्मा तो परमाणुओं से बनी नहीं है तो साकार नहीं हुई खंडित हो गया साकार किसे कहते हैं और बताइए कोई परिभाषा वो लोग जो भी बोलते हैं हर जगह खंडित होगा शब्द प्रमाण तो है ही और जिसका शब्द प्रमाण है उसके विपरीत अगर कोई पंचाव्य प्रस्तुत करेगा तो उसमें दोष मिलेगा ही हमारे को पकड़ना है हम पकड़ नहीं पाए तो लगेगा कि ये तो जी बिल्कुल ठीक है दोष पकड़ना इसीलिए तो न्याय दर्शन किया जाता है कि भाई कहाँ दोष हो सकता है कैसे हम उसके गलत पंचावियों को गलत बात को कैसे पकड़ें और बताएं कि नहीं देखो ये इसलिए ठीक नहीं है क्षेत्र विशेष में, में।, में। एक देशी का मतलब है? एक स्थान पर वो एक स्थान इतना छोटा भी हो सकता है बड़ा भी पृथ्वी भी एक देशी है क्योंकि सब जगह नहीं है सूर्य इतना बड़ा है तो भी वो एक देशी है और परमाणु वो भी एक देशी है आत्मा भी एक है तो एक तो साकार भी होती है निराकार भी होती है इसलिए ये हेतु कटता है कि जो एक होती है वो साकार होती है ये हेतु ही नहीं बनता जी, जो संयोग से होता है वो साकार। जो संयोग से होता है वो साकार होता है एक परिभाषा इन्होंने की जिस जो संयोग से बनाए <सलिण> वो साकार होता है मूल प्रकृति साकार है निराकार है उन्हीं को बोलना मूल प्रकृति साकार है निराकार क्या मानते हैं निराकार है पक्का थोड़ा संदेह है पर इन्होंने परिभाषा दे दी उस परिभाषा पर तो इनको अड़ेगे रहना इसलिए इनको ये मानना मजबूरी है कि प्रकृति निराकार है क्योंकि वो संयोग से नहीं बनी है अब संयोग से है संयोग से जितनी चीज एक मोटे तौर तो पर यह ठीक है ये वैशेषिक दर्शन में हम देखेंगे तो हर चीज साकार का की परिभाषाएं अलग अलग है एक परिभाषा जिसमें रूप गुण होता है वायु साकार है निराकार है वायु को साकार मानते हैं निराकार मानते हैं निराकार।, निराकार।, निराकार जबकि परमाणु से बनी है और एक देशी भी है। अच्छा पानी साकार है निराकार है साकार पानी साकार है या निराकार है साकार है उसका आकार बताइए क्या है पानी का आकार क्या है रूप है ना उसमें। जो आकार की एक देशी की बात करते हैं उनके पीछे क्या मान्यता है भाई एक देशी है तो उसका और छोर होगा कहीं इधर उधर का अच्छा चलो तो पानी का पूछ लो उनसे थोड़ा घुमाने के लिए कि ये सब चीजें होती है कि भाई पानी को साकार मानते हो निराकार मानते हो अब अगर साकार कहते हैं तो पूछो कि पानी का आकार क्या है और वो कहते हैं कि निराकार है तो एक देशी होते हुए भी, भी निराकार है आपका पक्ष खंडित हो गया अब तो वो कहे जी पानी साकार है अब इन्होंने जैसे कह दिया कि भाई जिस पात्र में रखा जाए उस आकार वाला है जैसा कहा जाता है द्रव चीजें सभी के लिए लागू होती है तो वहां उनसे पूछा नहीं उसका अपना आकार क्या है ये बताओ उसका अपना आकार क्या है पानी का आपने ये तो कह दिया कि जिस पात्र में हो उस आकार वाला है हमारी बात तो ये चल रही है कि पानी का आकार क्या है दुनिया का कोई व्यक्ति बता सकता है पानी का आकार क्या है नहीं ना कठिन होता है ना तो इसलिए जो हर चीज बहुत सारी एक देशी चीजें भी हमें तो जहां रूप गुण होता है उसको साकार कहते हैं ये एक पक्ष है। दूसरा हम कर सकते हैं कि जिसमें अन्य गुण है जिसमें शब्द स्पर्श खासतौर से शब्द से रूप के साथ साथ स्पर्श गुण होता है उसको हम साकार के। प्राय करके रूप गुण वाला साकार कहलाता है एक देशी वाली बात नहीं है उसमें तो व्यभिचार मिलते हैं इसलिए वो पंचावय से कभी सिद्ध नहीं हो सकता तो ठीक है चलो आपका आगे का पाठ तो नहीं हुआ कोई सूत्र लेकिन न्याय दर्शन पंचावय के कै, कैसे चर्चा करते हैं कैसे हम एक दूसरे की बात को करते हैं समाधान कैसे करते हैं वो कुछ आपको चर्चा हो समय हो गया ये था था। कौन सी नहीं ये कह लो, लो ये था था। नहीं कई नहीं, नहीं जिसकी परिधि होती है जिसकी परिधि होती है, जिसका है। जिसकी परिधि होती है उसको साकार कहते हैं उसके लिए संस्कृत में शब्द है परिमाण परिमाण आप ये कहते हैं आत्मा का परिमाण है परिमाण तो है आत्मा में भाई एक देश है इसलिए साकार मत बोलो साकार शब्द गलत प्रयोग है एक देश है तो उसका परिमाण अवश्य है और छोरे कि भाई इतना छोटा सा है तो ऊपर नीचे कहाँ इससे आगे नहीं है कहीं निश्चित जगह पर उसको कहते हैं परिमाण वो तो शास्त्रकार स्वीकार करते हैं और उसका कहते हैं अणु परिमाण ये तो स्वीकार किया ही गया लेकिन अणुपरिमाण है इसलिए वो साकार हो ये नहीं कहना चाहिए वो क्या परिमाण को और आकार को पर्यायवाची मान करके बात कर रहे होते हैं कहना तो वो चाहते हैं कि इसका परिमाण है तो परिमाण है साकार शब्द मत बोलो उसके लिए आत्मा एकदेशी है इसलिए उसका परिमाण है बस इतना ही समझना चाहिए तो इसको समाप्त करते हैं अब यहीं पर कक्षा में छह दिन हमने थोड़ा सा परिचय किया न्याय दर्शन का थोड़ी आपको झलक मिली इतना ही रखते हैं बाकी तो नौ महीने लगते हैं न्याय दर्शन को पढ़ने में ठीक है इतना ही रखते हैं प्रणाम करें ओह देखो साधार विवाद दे? हो okay.